दसवां भाग बड़े दिनों की छुट्टी में अब देर नहीं है जगदीश के मकान का बड़ा हॉल मंदिर के लिए और दूसरे सारे कमरे कलकत्ता के मान्य मेहमानों के लिए सजाए जा रहे हैं स्वयं विलास बिहारी उनकी देखभाला कर रहे हैं साधारण मेहमानों की संख्या भी कम नहीं है विलास के मित्रों की रासबिहारी और विजया के मकान में ठहरने की व्यवस्था की गई है जो महिलाएं आएंगी वे भी वहीं ठहरेंगी उस दिन सवेरे विजया ने नहाने के बाद नीचे की बैठक के कमरे में घुसते ही देखा परेश एक हाथ से ओली में से मुड़ी मुरमुरा निकाल निकाल कर चबा रहा है और दूसरे हाथ में रस्सी से बंधी एक बछिया के गले को सहलाता हुआ अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहा है बछिया भी आराम से आंखें मूंदे गर्दन ऊंची किए सेवा ग्रहण कर रही है ये कहना कठिन है कि इन दो विजातीय जीवों की सहहदयता के साथ विजया के अंतर की सघन पीड़ा का क्या संबंध था लेकिन देखते देखते अनजाने ही उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। इस मकान में यही लड़का उसका सबसे अधिक आज्ञाकारी था उसने आंखें पोछ उसे पास बुलाया और बड़े स्नेह से कहा हाँ रे परेश तेरी माँ ने क्या तुझे यही धोती दी है छे, ये भी कोई किनारी है रे परेश ने गर्दन तिरछा करके कनखियों से अपनी धोती की किनारी के साथ विजया की साड़ी की बढ़िया चौड़ी किनारी का मन ही मन मिलान कर लिया और अत्यंत क्षुब्ध हो उठा उसका भाव समझकर विजया ने अपनी किनारी दिखाकर कहा ऐसी ना हुई तो क्या तुझे अच्छी लगेगी क्या कहता है रे परेश ने हां में हां मिलाई अम्मा कुछ भी तो खरीदना नहीं जानती विजया ने कहा लेकिन मैं तुम्हें ऐसी ही एक धोती खरीद कर दे सकती हूं अगर तू लेकिन अगर से परेश का मतलब नहीं था उसने लजीली हंसी से मुंह को कान तक फैलाकर पूछा कब ले दोगी ले दूंगी अगर तू मेरी एक बात सुने कौन सी बात विजया ने कुछ सोचकर कहा लेकिन तेरी मां या कोई और सुन लेगा तो तुझे पहनने नहीं देगा इस संबंध में परेश किसी से भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं था उसने गर्दन हिलाकर कहा अम्मा जानेगी कैसे तुम बोलो ना मैं अभी सुनूंगा विजया ने पूछा दिघड़ा गांव जानता है परेश हाथ उठाकर बोला दिगड़ा तो वो रहा वहां तो मैं कोशे की तितलियाँ खोजने कई बार गया हूँ वहां सबसे बड़ा मकान किसका है जानता है बामनों का ही तो है अभी परसाल ही तो ताड़ी पीकर वो छत से कूद पड़े थे वहीं तो गोविंद की गुड़ बताशे की दुकान है गोविंद क्या कहता है जानती हो माँ कहता है सब चीजें महंगी हो गई हैं एक ढेले में अब ढाई गंडे बताशे नहीं मिलेंगे बस दो गंडे मिलेंगे लेकिन अगर तुम एक साथ एक पैसे मंगाओ माँ तो मैं साढ़े पाँच गंडे ला सकता हूँ विजया ने कहा तू दो पैसे के बताशे खरीद कर ला सकेगा परेश बोला एक साथ मैं एक पैसे के साढ़े पाँच गंडे गिन लूंगा और बोलूँगा दुकानदार इस हाथ में साढ़े गंडे और गिन दे गिन तब कहूँगा माँ ने कहा है दो रुकने में दे तब दोनों पैसे उसके हाथ में दूंगा ठीक है ना? विजया ने कहा हाँ तब पैसे देना और साथ ही दुकानदार से पूछ लेना कि उस बड़े घर में जो नरेंद्र बाबू रहते थे वे कहाँ गए कहना भी वो जिस मकान में रहते हैं मुझे बता सकते हो क्यों रे पूछ लेगा ना परेश ने सिर हिलाते हिलाते कहा अच्छा पैसे दो मैं दौड़कर अभी लिए आता हूं और मैंने जो पूछने को कहा है सो भी पूछ लूंगा बताशे हाथ में लेते ही भूल तो नहीं जाएगा परेश हाथ बढ़ाकर बोला तुम पैसे पहले दो ना मैं दौड़कर जाऊं और तेरी माँ अगर पूछे कि परेश कहा गया था तो क्या बताएगा परेश ने महाबुद्धिमान की तरह हंसकर कहा मैं बता दूंगा बताशे का दोना इस तरह झोली में छुपाकर कहूंगा, कहूँगा जी ने भेजा था वहां बामनों के यहाँ नरेंद्र बाबू का पता लगाने तुम दोना पैसा विजया हंस पड़ी तू कैसा पगला लड़का है रे परेश माँ से कहीं झूठ बात कही जाती है पूछने पर यही कह देना कि बताशे लेने गया था लेकिन देख दुकानदार से ये बात पूछकर आने की बात न भूल जाना नहीं तो धोती नहीं मिलेगी बताए देती हूँ अच्छा कहकर परेश के पैसे लेकर तेजी से चले जाने पर विजया उसी ओर सूनी नज़रों से देखती हुई चुप खड़ी रही जिस समाचार को जानने के कौतूहल में रत्ती भर भी अस्वाभाविकता नहीं है जिसे वह किसी आदमी को भेजकर बहुत दिन पहले ही आसानी से जान सकती थी वही क्यों आज उनके लिए इतने बड़े संकोच का कारण बन गया है एक बार गहराई से सोचने पर इस लुकाचोरी की लज्जा से आज वो खुद ही मर जाती लेकिन लज्जा शायद उसकी चिंताधारा में अनजाने ही मिलकर एकाकार हो गई थी इसलिए उसे अलग करके देखने की जो दृष्टि किसी भी समय उसकी आंखों में थी वो आज उसे याद ही नहीं आया विजया को कई चिट्ठियां लिखनी थी समय बिताने के लिए वो मेज के पास कागज कलम लेकर बैठ गई लेकिन बातें ऐसी अस्त व्यस्त और असंबद्ध होकर मन में आने लगीं कि ढेर सारे कागज़ फाड़ फाड़कर फेंक देने पड़े और अंत में कलम रख देनी पड़ी परेश भी दिखाई नहीं दिया मन की चंचलता को न दबा सकने के कारण विजया छत पर चढ़कर उसकी राह देखने लगी बहुत देर बाद वो जल्दी जल्दी नदी के रास्ते आता दिखाई दिया विजया कांपते पैरों और शंका से भरा मन लिए नीचे उतर के ज्यो ही बाहर के कमरे में पहुंची त्यों ही लड़का बताशे का दोना झोली में छिपाए चोर की तरह दबे पांव आया और बोला दो पैसे के बारह गंडे लाया हूं माँ जी विजया ने डरे मन से पूछा और दुकानदार क्या बोला परेश फुसफुसाकर बोला उसे पैसे में छह गंडे की बात किसी को बताने को मना कर दिया है वो बोलता क्या था जानती हो मां जी विजया ने रोककर कहा और उन ब्राह्मणों के यहां के नरेंद्र बाबू की बात वो वहां नहीं है कहीं चले गए हैं गोविंद कहता क्या था जानती हो मां जी बारह गंडे विजया ने बिगड़कर रूखे स्वर में कहा ले जा अपने बारह गंडे बताशे मेरी आंखों के सामने से ये कहकर वहां से हट गई और खिड़की के सीखचे पकड़कर बाहर की ओर देखने लगी इस असंभावित रूखेपन के कारण लड़के का मुंह निकल आया सोचकर उसके पछतावे की सीमा नहीं रही कि वो इतनी जल्दी गया और आया 11 घंटे की जगह उसने कितनी चतुराई से 12 घंटे का सौदा किया तो भी माँ को प्रसन्न न कर सका उसने दोनों हाथों में लिए उदास चेहरे से कहा इससे अधिक तो उसने दिए नहीं माँ विजया ने उत्तर नहीं दिया बिना देखे ही वो लड़के की हालत जान रही थी इसलिए पल भर बाद बड़े प्यार से बोली जा परेश ये सब तू खा ले परेश ने डरते हुए पूछा सब विजया ने मुंह फिराए बिना ही कहा हाँ सब मुझे ज़रूरत नहीं है परेश ने समझा माँ जी नाराज हैं कुछ पल चुप रहते ही उसे धोती की बात याद आ गई फिर एक और बात याद हो आई धीरे से बोला भट्टाचार्य जी से पूछ आऊं मां जी कौन भट्टाचार्य जी क्या पूछ उत्सुकता से ये पूछते ही विजया मुंह फिराकर रुक गई मुंह की बात मुंह में ही रह गई क्योंकि बरामदे के ठीक समान ही नरेंद्र दिखाई पड़ गया दूसरे ही पल उसने कमरे में पैर रखकर हाथ उठाकर विजया को नमस्कार किया परेश बोला कि कहाँ गए हैं नरेंद्र बाबू विजया को नमस्कार का उत्तर देने का भी अवसर नहीं मिला लज्जा से सारा चेहरा लाल करके अत्यंत व्यग्र होकर बोल उठी अच्छा जा जा, अब और पूछने की जरूरत नहीं है परेश ने समझा ये भी क्रोध की बात है दुखी स्वर में बोला काणे भट्टाचार्य जी तो उनके बगल के मकान में ही रहते हैं माँ जी गोविंद दुकानदार ने कहा विजया ने रूखी हंसी हंसकर कहा आइए बैठिए फिर परेश की ओर देखकर कहा तू अब जा ना परेश जरा सी तो बात है किसी और दिन पूछाना इस समय जा परेश के चले जाने पर नरेंद्र ने पूछा आप नरेंद्र बाबू का समाचार जानना चाहती हैं वह कहाँ है यही ना अगर स्वीकार न कर पाती तो विजया बच जाती लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी किसी प्रकार मन की लज्जा दबाकर बोली हाँ सो किसी और दिन जानने से भी चल जाएगा नरेंद्र ने पूछा क्यों कोई आवश्यकता है उसने कानों में प्रश्न उपहास जैसा सुनाई पड़ा बोली आवश्यकता के बिना क्या कोई किसी का समाचार जानना नहीं चाहता कोई क्या चाहता है क्या नहीं उसे छोड़िए लेकिन उससे तो आपका सारा संबंध समाप्त हो गया फिर क्यों उसका पता लगा रही हैं क्या सारा कर्ज नहीं चुका विजया दुखी हो उठी उसने कोई उत्तर नहीं दिया नरेंद्र भी आंतरिक उद्देश्य को नहीं छिपा सका दोबारा बोला अगर और भी कुछ कर्ज शेष हो तो जहां तक मैं जानता हूं उसके पास और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो उसे चुका सके इसलिए अब उसका पता लगाना आपसे किसने कहा कि मैं कर्ज के लिए ही उनका पता लगा रही हूं इसके अतिरिक्त और क्या मतलब हो सकता है जबकि ना तो वो आपको पहचानता है और ना आप उसे पहचानती हैं वो मुझे पहचानते हैं और मैं भी उनको पहचानती हूँ नरेंद्र हंस वो आपको पहचानता है ये बात सच है लेकिन आप उसे नहीं पहचानती मान लीजिए मैं अगर कहूं कि मेरा नाम नरेंद्र है तो विजया ने गर्दन हिलाकर कहा तो मैं विश्वास करती हूं और कहती हूं कि ये बात बहुत दिन पहले ही आपको बता देनी चाहिए थी फूंक मारकर रोशनी बुझा देने पर कमरे की दशा जिस प्रकार बदल जाती है विजया के प्रत्युतर से पलक झपकते ही नरेंद्र का मुंह उसी प्रकार मलिन हो उठा विजया ने कहा अपना गलत परिचय देकर अपनी आलोचना सुनना और लुक छिपाकर आड़ से सुनना दोनों ही काम क्या आपको एक जैसे नहीं लगते मुझे तो लगते हैं क्योंकि हम लोग ब्रह्म हैं नरेंद्र का मलिन चेहरा स्याह पड़ गया थोड़ी देर मौन रह बोला आपके साथ अनेक प्रकार की आलोचनाओं के साथ मेरी भी आलोचना अवश्य हुई थी लेकिन इसमें मेरा कोई बुरा अभिप्राय नहीं था मैंने सोचा था कि अंतिम दिन परिचय दे दूंगा लेकिन दे नहीं सका इससे आपको कोई हानि हुई है क्या पहले ही ये प्रश्न पूछ बैठने पर विजया के लिए उत्तर देना कठिन होता लेकिन जो आलोचना एक बार शुरू हो जाती है वह अपनी झोंक में स्वयं ही कठिनाई को पार कर जाती है विजया ने सहज ही उत्तर दिया हानि तो कितने ही प्रकार की हो सकती है लेकिन यदि हुई भी तो हो गई अब आप उसका कोई उपाय कर नहीं पाएंगे इसलिए इस बात को जाने दीजिए लेकिन यदि आपके अपने संबंध में कोई बात जानना चाहूं तो क्या नाराज होंगा नहीं कहते ही शांत और निर्मल हँसी से उसका सारा चेहरा चमक उठा इतने दिन इतनी बातचीत होने पर भी इस व्यक्ति का जो परिचय विजया ने नहीं पाया ये एक पल की हसी ही वो परिचय दे गई लगा जैसे उसका समस्त आंतरिक और ब्रह्म स्वरूप स्फटिक के समान स्वच्छ है जिस व्यक्ति ने सब कुछ ही छीन लिया है उसके सामने भी उसकी नहीं नहीं से है और ठीक इसलिए लगता है कि वो उसकी ओर आंख उठाकर और, उठा और प्रश्न नहीं कर सकी उसने गर्दन नीचे करके पूछा इस समय आप रहते कहाँ हैं नरेंद्र बोला दूर के रिश्ते की एक बुआ अभी भी जीवित है उन्हीं के मकान में रहता हूं आपके संबंध में जो सामाजिक झगड़ा झंझट है क्या उसे गांव के लोग नहीं जानते जानते क्यों नहीं है तब नरेंद्र थोड़ा सा सोचकर बोला मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसे ठीक तौर पर मकान के अंदर नहीं कहा जा सकता और शायद मेरी स्थिति जानकर कुछ दिनों के लिए उनके लड़कों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन अधिक दिन ठहरकर उन्हें परेशान करने से काम नहीं चलेगा खैर आप ये बताइए कि आप मेरा पता क्यों लगा रही थीं पिताजी का और भी कुछ कर्ज निकल आया है यही ना उत्तर देने के लिए विजया ने उसकी ओर देखा लेकिन हाँ या ना एक भी शब्द उसके गले से नहीं निकला नरेंद्र ने कहा पिता का कर्ज कौन नहीं चुकाना चाहता लेकिन विश्वास कीजिए अपने या पराये नाम से मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बेच सकूं। केवल एक माइक्रोस्कोप है उसे बेचने पर ही बर्मा जाने का खर्च जुटा सकूँगा बुआ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है यहाँ तक कि वो खाना पीना सह कहते कहते वो एकदम रुक गया विजया की आंखों में आंसू आ गए उसने मुंह फेरा लिया नरेंद्र बोला अगर दया करें तो मैं पिताजी का बाकी कर्ज अपने नाम लिखकर दे सकता हूँ भविष्य में चुका देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप अगर रास बिहारी बाबू से ज़रा सा कह देंगी तो फिर वो इस मामले को लेकर इस समय मुझे अधिक तंग नहीं करेंगे तभी परेश ने आकर दरवाजे के बाहर से कहा जी, अम्मा कहती हैं समय बहुत हो गया महाराज से भात परोसने को कह दू सामने की घड़ी की ओर देखकर नरेंद्र चौंक कर खड़ा हो गया और लज्जित होकर बोला अरे बारह बज गए आपको कष्ट हुआ विजया ने आंखों के आंसू छिपाकर कहा आप किस लिए आए थे सो तो बताया ही नहीं नरेंद्र जल्दी से बोला उसे जाने दीजिए और जाने लगा आपकी बुआ का मकान यहां से कितनी दूर है इस समय वहीं तो जाएंगे नरेंद्र ने कहा हाँ थोड़ी ही दूर है लगभग दो कोस विजया हैरान होकर बोली इस धूप में आप दो कोस पैदल जाइएगा पहुंचते पहुंचते तीन बज जाएंगे सो बजने दीजिए नमस्कार कहकर नरेंद्र के पैर बढ़ाते ही विजया जल्दी से दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई और बोली आज आपको मेरा एक अनुरोध मानना होगा इस समय बिना खाए आप किसी भी तरह नहीं जा सकते नरेंद्र अत्यंत विस्मित होकर बोला खाना खाकर जाऊंगा यहां क्यों इससे क्या आपकी जात चली जाएगी प्रत्युत्तर में फिर वैसी ही शांत हंसी से उसका चेहरा चमक उठा बोला नहीं संसार में अब ये भय मुझे नहीं रहा इसके अतिरिक्त भगवान आज मुझ पर बहुत प्रसन्न है नहीं तो इस समय वहां जाने पर खाने को क्या नसीब होता सो मैं ही जानता हूँ